देवी भागवत तीसरा स्कंध सीता हरण और दैव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत व्यास जी कहते हैं रावण के ये कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी उनका सारा शरीर कांप गया फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा पुलस्थ कुमार रावण तू तो काम के चंगुल में फंसकर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है अरे मैं हार्ट की वेशया नहीं हूँ महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है रावण तू लंका चला जा भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी यह बिल्कुल निश्चित बात है इस प्रकार कहकर भगवती जान की पर्णशाला में जहाँ स्थापन किया हुआ था चली गई उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो दूर हो यह आवाज़ उनके मुख से निकल रही थी तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया सीता भय से घबरा कर रोने लगी हम हा लक्ष्मण रथ पर बैठा कर वह तुरंत चल पड़ा जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया फिर उस मन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया बेचारी सीता कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी दुष्ट रावण ने अशोक वाचिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी उनके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया शाम दान दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से न सका उधर भगवान राम भी सुवर्ण में मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े उनकी सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी तुरंत भगवान राम ने कहा अरे भैया तुमने यह विषम कार्य क्यों कर डाला प्रेसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए राम उस समय सीता के वचन रूपी बाढ़ते लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे उन्होंने भगवान राम से कहा प्रभो समय बलवान है उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया यही निश्चित बात है फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी अब उनके दुख की सीमा न रही फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पक्षराज जटायु गिरे पड़े थे पृथ्वी ने पक्षराज को गोदी में लिटा लिया था अभी शरीर में प्राण थे जटायु ने कहा थोड़ी देर की बात है रावण द्वारा जनकनंदनी जानकी हरी गई है मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई जिसने मुझे सम्रांगण में लेट जाना पड़ा